श्रोत्राधि आत्म भाव कृतवा तदुपाधि संस तद आत्मा जायते मृत संस में क्या होता है श्रोतरादियों में आत्मभाव करके उस श्रोत्रादि उपाधि वाला होकर के जीवात्मा जायते मृत संसर जन्म लेता है मरता है और इस प्रकार से सरण करते रहता है अतः इसीलिए ये उपाधि जिस पर को लेकर यह सब व्यवहार हो रहा है वह समस्त व्यवहार जिस अधिष्ठान में कल्पित होकर हो रहा है वह श्रोत्र का भी स्रोत्र कहा जाता है अद श्रोत्रादे श्रोत्राद लक्षण ब्रह्म आत्मा विधि श्रोत्रादियों का जो श्रोत्रादी कहा जा रहा है उस स्वरूप वाला कौन है वो ब्रह्म है वो आत्मा ही है इति ऐसे जान करके अतिमु अति मुच्य मैं श्रोतराजी आत्माव परित्यक्ष वास्तविक आत्मा के सरू जान लिया तो जो अवास्तविक आत्मा थे जो औपाधिक आत्मा थे उनमें आत्व को क्या करेंगे जब निरुपाधिक आत्म स्वरूप का बोध हो जाए जितने भी सौपाधिक आत्माएं थी उनमें आत्मत्व जो भाव था उसको त्याग करके जो इस प्रकार से ये श्रोत्रात्म प्रति के धीरा धीमंत जो लोग इस प्रकार श्रोत्रादि में विद्यमान आत्मभाव को त्याग कर देते हैं वे ही लोग वास्तव में धीर हैं धीमान पुरुष बुद्धिमान लोग नहीं विशिष्ट धीमत्तम मंत्रे ने श्रोत्रादि आत्मा आवश्यक है प्रत्येक विशिष्ट बुद्धिमान हुए बिना श्रोत्रादि में आत्मा को त्याग करना इतना आसान नहीं है असंभव है निधा दुनिया जितने सुने हैं सब छोड़ देते श्रोत्रादि में आत्मा जितने वेदान सुन रहे हैं सब लोग काम क्या कर पा कश्चित धीर कोई कोई बुद्धिमान ऐसा होता है कोई विशिष्ट बुद्धिमत्ता के बिना अग्रे बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी ऐसे सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वे ही लोग विशिष्ट बुद्धि के वाले हो करके ही उसके बिना हाँ। विशिष्ट बुद्धिमत्वि मत्वने मंत्रे न विशिष्ट बुद्धिमत्व के बिना श्रोत्रादि में विद्यमान आत्मभाव को प्रत्यक्तुम नहीं सक्य हो पर संभव नहीं है अतएव धीमंत कर दिया मने सभी का बुद्धि है तो सभी बुद्धिमान ही है तो करते नहीं विशिष्ट बुद्धिमान अस्मात् प्रेत्य मे व्यावृत्य किस से अलग होकर किस से पृथक होकर गे कहते अस्मात लोकात किस लोक से अलग हुआ इस लोक से अलग का मतलब क्यों शरीर से ही नहीं पुत्र मित्र लक्षणा जो पुत्र मित्र बंधु आदि में ममता और अहंता करके बैठा है रूपा जो लोग है उस लोक से पृथक होकर के अलग होकर के उस लोग से अलग कैसे हो जाए जब तक जिंदा रहेगा तब तक व्यवहार तो व्यवहार तो तो तो होते ही रहेगा तब कहते नहीं नहीं त्य सर्वेक्षण भूतवा सगल एसना त्याग करके ही वैसा होता है त्याग अथवा द्वय साध्य साधन द्वय है अगर पुत्र त्रय है उसी को दो भाग में बोल देते साधनेशना। ऐसे एष्णा द्वय का परित्याग करके ही जो है त्यक्त हो त्यक्तो भूतवाणो भवंती धर्मा हो जाता है मन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है में जिंदा रहता है बाद में तो वो विदेह मुक्त हो जाता है आनंद विवक्षिता विधेय मुक्ति या विवक्षित है प्रारब्ध भोगक्ष कारणाभाव अवश्य विदुषा मुक्ति है ना क्योंकि प्रारण कर्म का भोग करके क्षय हो जाने के बाद शरणातर की उत्पत्ति में दूसरे शरीर की उत्पत्ति में कारणा भाव कोई कारण नहीं रह जाता है इसलिए अवश्यम भावी विदुषो विद्वान की मुक्ति अवश्यम भावी है ये इसका न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नृतत्म वा नशोहो कैवल्योपनिषद प्रथमा खंड के दूसरे ही मंत्र में कहा है न कर्मणा न प्रजया धने न्यागे नहीं न मृद से न प्रजा से न धन से प्रजा माने यहा दुनिया की जनता नहीं संतान अपने पुत्र पौत्रादी इसको बना लेने से इनसे उद्धार होने वाला नहीं है लोगों क्या होता है गृहस्थियों में प्रपाउत्र हो जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं प्रपाउत्र का बेचारा के मरना मोक्ष देगा ऐसा व्यवहार में बोलते हैं इसे पहले जमाने में जल्दी शादी करते थे अब लड़के का अठारह और लड़की पंद्रह सोलह की शादी कर दिया लड़का का बीस उम्र के अंदर बच्चा हो जाएगा है या नहीं अब उसको अभी अठारह में शादी करेंगे जब उसका अट्ठारह होगा तो ये अड़तीस का होगा बाप बाप अड़तीस चालीस का होगा वो तो पहला बेटे का शादी हो जाता है तो जब बाप साठ हो जाए तो उसका भी बेटे का शादी हो जाएगा कि नहीं होगा पोते का भी भी शादी हो हो हो गया। और उसको भी एक बच्चा जाएगा। जाएगा जब तो नब्बे उम्र तक जीता है तो पांचवी तक देख लिया और कंगन बनाते बच्चे को जो पांच छह पैदा हो रहा है हो गया तो मोक्षदायक हो गए ना उनके हिसाब से आज कल तो पैंतीस में तो शादी ये होते हैं और उसकी जब पैंतीस होगा तब तो शादी होने जिसकी उम्र सत्तर तब तो मर तो मरी जाता है बाप तो जिंदा ही नहीं रहता तो बेटे की शादी में यही होगा आगे देखो तो पैंतीस पैंतीस में तब तो शादी कर रहे हैं इन लोग तो जब इनका बच्चा जवान है जो भी तीस में शादी करेगा तब तो तक तो तो बाप का जिंदा रहेगा तो आजकल के लोग जो है सब नरक अधिकारी है लोग के हिसाब से दुनिया यही करती है पोता का दर्शन करके मरना मोक्ष होता है ऐसे कहने वालों की दृष्टि से सब नरक अधिकारी हो जाएंगे या फिर वेदांत का शरण में आना पड़ेगा उनको वेदांत सुनेंगे तो फिर रास्ता खुल जाएगा चलो बच्चा हो या ना हो उनका शादी हो या न हो पोता के चेहरा देखे न देखें क्यों न करमणा न प्रजया हरी संतान से तो मोक्ष होना है संतान कोई अमृत तो मानस हो त्याग के द्वारा ही अमृत होता है ऐसे कुछ लोगों का कहना है त्याग क्या है यही इनमें इन सभी में मित्र पुत्र कलत्र आदि बंधु में अहमता ममता त्याग करने पर ही बुद्धि क्या होती है ब्रह्म तत्व ग्रहण कर पाता यम अंत करना समाज की योग्य होता है एकाग्र होने लगता है जब तक इन बाहर मुकता रहेगी इन सब चीजों के कारण से आमता वामता के कारण से इन वस्तुएं के बना रहेगा तब तो एकाग्र बुद्धि कहां से होगी ये एक एकाग्रता नहीं होगी तो ध्यान कैसे होगा ध्यान नहीं है तो समाज नहीं होगी समस्या होती संसार इतना फैला हुआ है आपका अपना कि किसी एक में टिक भी नहीं सकते ना अरे भगवान अच्छा करता है जिसका भाई बहन कोई नहीं जिसका बच्चा खच्चा कोई नहीं माँ बाप भी मर गए सारा रस्ता खत्म हो गया उसे तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी क्योंकि अगर मिया भी, भी तो ही है तो मियाँ बीबी का चिंतन करे बीबी मियाँ का चिंतन करे और दूसरे का चिंतन ही नहीं एकाग्र हो गए ना अब चित्त निश्चित से धारणा एक जगह बंध जाना चाहिए मन अब अन्य में जाएगा ही नहीं मन अन्य है नहीं उसको कोई इसे सन्यास में ये होता है कि वो सब सम्बन्ध छोड़ दिया तो उसका मन बुद्धि आसानी से एकाग्र जाकर शास्त्र आदि में लग जाएगा क्यों तो किसका चिंतन करेगा मैं बीपी का ख्याल रखना है बीपी तो है नहीं औरत है तो मिया है नहीं तो ख्याल क्या करना उसके डिपी ने बनाना नहीं कहीं भी न में खा लिया तो स्वतंत्रता पूर्ण हो जाता है और पराधीनता नहीं रहती है अन्य का ख्याल रखने के लिए बहिर्मुख होने की जरूरत नहीं पड़ती है और योग के चिंता योगता समाप्त होगा अनुसार जब मिल गया रोटी दो रोटी इधर चाला संतुष्ट खाएगा पिएगा चलेगा काम चल रहा किसी चीज की चिंता नहीं रहती तो एकाग्र आसानी से हो जाता है तो ध्यान होगा ध्यान होगा तो समाज होगी समाज होगा तो ज्ञात्वा ऐसा अमृतत्म कर लेना ज्ञात्वा जैसे विचार हो चुका है। और में दिया तस्म परा कच्चि धीरे प्रत्यात्मे आवृतर शुरू का भाग दे दिया बीज का छोड़ दिया कठोपनिषद दो एक एक वितरण पर स्वयंभू परमात्मा मान एक दर्शन की सारी इंद्रियों को परी बहिर्मुख करके वितरणात्महिंसित कर दिया है इसलिए परांग पर इसलिए ही देखता है ना अंतरात्मन अपने अंतरात्मा को देखता नहीं कश्चित धीर कोई धीर होता है जब प्रत्येगात्मान प्रत्येगात्मा का, शक, का दर्शन करने की इच्छा से आवृत चक्ष दर्शन क्यों करना चाहता है आवर्त चक्षर आवर्त हो जाता है सगले इंद्रियों को प्रत्याहार कर लेता है प्रत्याहार किए बिना धारणा नहीं होगी धारणा के बिना ध्यान नहीं ध्यान के बिना समाधि नहीं यदा सर्वे प्रमुच्छन्ते ये भी कटो परिषद में है यहां भी आदि और अंत को पकड़ रखे हैं बीज का छोड़ दिया है यदा सर्वे प्रमुख कामा यद श्रद्धा अथमर्त्युमृदो भवती अत्र ब्रह्मा कठा उपरिषद दो तीन चौदह टू तो, थ्री फोर्टीन अंतिम एकदम यदा सर्वे प्रमुचंते कामा जब सारी कामनाए आपको छोड़ देते हैं अर्थात आपने कामनाओं को छोड़ दिया कामना आपको कहां से छोड़ेंगे काम कहा है काम ना वस्तु का स्वभाव है कि पुरुष का स्वभाव है वस्तु का स्वभाव नहीं है क्यों? यदि वस्तु का होता, तो सदाई उसके प्रति आकर्षण बना रहेगा। लेकिन ऐसा होता है सब वस्तु सामने पड़ा है तो भी आप उपेक्षा कर दे रहे हैं तो भोजन खा लिए तृप्त हो चुका है फिर बढ़िया बढ़िया मालपाया गुलाब जामुन रसगुल्ला तो ये कहें यार फिर रख दो फ्रिज में कल देखेंगे अब नहीं अपनी वस्तु में काम होता तो उसको भी खाते भले मर जाए तो वस्तु में काम नहीं का है पुरुष का स्वभाव है पुरुष का स्वभाव ही नहीं हो सकता माता के साथ पुत्र के अंदर कामना जगती नहीं माता को देख करके पुत्र जवान भी हो गया हो अपनी माँ को देख करके उसकी इच्छा हो किसी प्रकार का विचार नहीं तो पुरुष का भी स्वभाव नहीं है तो अपनी पत्नी को देखेगा विशेष तरीके से देखेगा तभी होगा ना कामना जगेगी। अन्य औरत को भी देखेगा समान वही वालों को भी देखेगा विषम वही वालों को भी देखेगा पत्नी सिर्फ ज्यादा सुंदर को भी देखेगा तो डरेगा भी कम से कम कहेगा पता नहीं किसकी पत्नी है भले क्षण के लिए बुरा दृष्टि भी फिर चुप हो जाएगा नियंत्रण आ जाता है ना आदमी का तो इसीलिए पुरुष का स्वभाव भी नहीं फिर कहा से आए संकल्प आज थे केवल कामना संकल्प से पैदा होता है आध्यासिक संकल्प भी संकल्प कहां से आया फिर वो से ही पैदा वास्तव संकल्प भी नहीं अद न कामना है ना कुछ है। जो है उसके लिए कहा जाता है यदा सर्वे प्रमुचंद का कहा मना इसलिए काम नहीं? नृदय श्रद्धा के हृदय में है ये सब कहा अस् हृदय श्रद्धा अने साधक का हृदय श्रद्धा काम आदा प्रवुच्य मृत्यो अमृतो मर्त्य अमृत जाता है और अत्र ब्रह्म समुष्ट है इस शरीर में जीते जी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है इत्यादि श्रोत्या स्पष्ट है ब्रह्म भाव की प्राप्ति के पश्चात ब्रमानुभूति स्वरूपानुभूति के पश्चात वह विधेयक जीवन मुक्त होता हुआ शरीर रहते हुए और विधेय मुक्त हो जाता है अथवा एक और पक्ष भाषा दे रहे हैं अतिमुचितग्धत्ता द्वारा श्रोता दि ने आत्मभाव का त्याग पदार्थ लिए थे और अब सीधा त्याग अस्मत लोका मृतवा उस पक्ष में क्या होगा फिर प्रेत्य कर मृत इस शरीर से अस्मात्तल क्या लिया था आपने पुत्र मित्र कलत्र बंधु आदिओं में अब क्या हो गया अस्मा अस्मत शरीर मुक्ति शरीर मुक्ति का जीवन मुक्ति कर रहा है, और दूसरा पक्ष में विधेयक मुक्ति का कथन कर रहा है पहला पक्ष में क्या है शरीर में रहते हुए उसने अहमता ममता को सभी चीजों में त्याग दिया और श्रोत रत्न आत्मभाव को भी त्याग दिया तो पहले अतिमुच कर श्रोतराज में आत्मा को त्यागना और कर दिया पुत्र मुत्र पुत्र मित्र बंधु बंधुओं कलत्रो में आंता को त्यागना ऐष्टा को त्यागना ऐसा करने से क्या होता है फिर वह जीवन मुक्ति अर्थ लेनी पड़ती है अमृता भवन अर्थवा दूसरा प्रश्न में क्या है अस्मात्त्य में ही एष्टा त्याग, त्याग कर दो पर अर्थ ले किसका त्याग है श्रोतराद्य मात्मा का त्याग है और पुत्र पव, मित्र कलत्रादियों में भीता आत्व, का त्याग है एसना का त्याग अति उच्च से ले लेना तब इस शरीर से त्याग इस शरीर से मरने के बाद परमृता भवंती विधेय मुक्ति होता है इस तरह से दोनों पक्ष को यहाँ भाषिकार ने दिखा दे जीव मुक्ति पर घटा लो इस मंत्र को चाहे आप विधेय मुक्ति पर घटाना चाहे आपकी मर्जी है न न चक्षुर्गछति गच्छति नो मनो न न अन्य इति कदन नो नजानी पूर्वस्तवक्षुर्गछति क्यों कोप जो है सीधे नहीं बोल पा रहे हैं श्रोत्रोत्र मनसो मनो यद वाचो हाचम प्राणस्य प्राण इस प्रकार से जो आपने क्यों दिया सीधे सीधे ये ब्रह्म है देखो। इसका, इसका नाम ब्रह्म है ये वस्तु है। इसको देखो इसका ये नाम है इसको तुम अपने मन से निश्चय करो ब्रह्म करके ऐसा सीधे सीधे चक्षु का विषयत्व ना वाघ विषय क्यों नहीं आपने उपदेश दिया है यानी पकड़ लो की चीज को ए, देखो इसी का नाम गाय अब मन में बिठा लेना गाय का स्वरूप क्या होता है ये होता है। चक्षु वाक मन ये तीन के वस्तु को सुस्पष्ट उपग्रहण करते हैं आपने कोई चीज के बारे में पूछेंगे तो क्या करके दूसरा आदमी जो वो बताने वाला आपको खड़ा, कर, खड़ा करके ए, देखो भाई ये चीजें जो तुम पूछ रहे थे इसी का नाम ये है और इसका स्वरूप जो तुम्हारे सामने है मन में सम्यक धारण कर लेना उसी तरह यहां पर भी हमने ब्रह्म के बारे में पूछा तो आप करते भी था मुझे ब्रह्म के पास ले जाते गुरु का काम था चेले को ब्रह्म के सामने ले जाते और खड़ा करके बोलते दे देखो ये है ब्रह्म इसी का नाम है इस वस्तु का नाम ब्रह्म और इसको स्वरूप देख लेना अच्छी तरह से मन में फिट फिटा लो ब्रह्म के सुख तब कहते कि भाई वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता था इसलिए हमने हम इंद्रदेश शुरुत्र, क्योंकि गच्छति नक्षुर विषय ब्रह्मणी विषय नो मनो मन मिल जाता है उस ब्रह्म के विषय में सर्वप्रेरक और सर्विष्ठान भूत जो ब्रह्म के विषय में नेत्र इंद्रिय उसको स्विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकता क्यों वह रूप रहित द्रव्य है रूप रहित वस्तु है और न वाप वाणी भी उसको अपना नहीं बना पा रही है वर्णन नहीं कर सकती है क्योंकि वह अप्रमेयी है वास्तव अभिधेय भूता वस्तुओं का यह अभिधान किया जाता है जिसके अंदर अभिधेयत्व तो प्रमेयत्व ही नहीं रह गया वो अभिधान का विषय नहीं हो सकता अतएव वाणी उसका अभिधान उन्हें कथन नहीं कर सकती कद मन से ग्रहण कर लिया जाए मानस विषय हो जा कद नो मन और मन भी उसे ग्रहण नहीं करता और तो मन का भी विषय नहीं हो पाता इसलिए यथा एकद तो शिष्या तन न भी न भी जानी इसलिए हे शिष्य मैं इस ब्रह्म के बारे में किस प्रकार से तुमको उपदेश दू मैं न सामान्य रूप में न जानता हूं निरुपाली ब्रह्म के बारे में नहीं कथन कर पा रहा हूं का उपदेश करना चाहू मैं नहीं कर सकता यथा अनुशिष्याद विषय हम नहीं व्यय बोलना पड़े कहते हैं अतः जैसे शिष्य को इसका उपदेश करना चाहिए कैसे उपदेश करना चाहिए वह प्रक्रिया वह प्रकार जो है मैं नहीं जानता यथा अनुशिष जिस प्रकार शिष्य को उपदेश देना चाहिए किस प्रकार देना चाहिए उस प्रकार को हम नहीं जानते कहते सामान्य रूप में नहीं जानते हैं तो विशेष ही बता दो विशेष बता दो उसके आगे हम सामान्य पकड़ लेंगे कहते नहीं न नीम विशेष रूपी में हम नहीं जानते न सामान्य रूप निरुपाधिक ब्रह्म को कहा जा सकता है न विशेष रूप से कहा जा सकता है किस प्रकार उस निरुपाधिक ब्रह्म का सामान्य रूपे में उपदेश देना चाहिए या विशेष रूप में उपदेश देना चाहिए वह हम नहीं जानते न जानते हैं न समझते हैं क्योंकि हम जो समझते हैं तभी थोड़े बोल पाओगे जिसको सामान्य रूपे में जानोगे उसकी सामान्य कथन करोगे जिसको सामान्य समझोगे, उसको सामान्य कथन करोगे जानना और समझना ये दो जरूरी है तभी उसके बारे में बोलना होता है उपदेश देना होता है जिस चीज का न सामान्य रूप जाना जा सकता और समझा जा सकता है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता और जिस चीज का विशेष रूपे में जाना जाता समझा जा सकता है उसका भी कथन नहीं हो सकता इसलिए किस प्रकार कथन करना है उस प्रकार को जिस प्रकार से कहा जाए वह में हम नहीं समझते हैं ना हम जानते हैं विद्य से जानते हैं वि जानी से समझते हैं इसका मतलब क्या गुरु जी आपसे हमने प्रश्न डाला उस प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिलेगा अरे भाई दे तो दिया हूं तेरा जवाब श्रोत से श्रोतम बोल गए समझा दिया उसको तब कहते हैं इसलिए तें जिस प्रकार से मैंने दिया उसी प्रकार से जवाब संभव है तुम जिस प्रकार से चाह रहे हो उस प्रकार उसका जवाब संभव नहीं है तुम तो विशेष रूप में जवाब चाह रहे हो ना वैसा नहीं हो सकता क्योंकि अन्य देव तत्ता अथ वो अविदिता अन्य देव तत्ता वह विद्युत वस्तु से अन्य ही है विदित का मतलब क्या होता है उसी व्याकृत से भिन्न है वो जितने व्याकर जगत है आप ब्रह्म पर्यंत व्याकृत है यह सारा व्याकर जगत को तो आप कथन कर सकते हो लेकिन ब्रह्म कैसा है अन्य देव विदितात विदित मान व्याकृत व्याकृता अन्य अन्य ही है वो तो जो व्याकृत से अन्य होगा तो व्याकृत होगा उसका मतलब है ना जो व्याकृत से भिन्न है तो अव्याकृत होगा अव्याकृत हो, हो मैंने अज्ञान होगा माया होगा जड होगा अविदित विदित भिन्ना विदित भिन्न कौन है वो उससे भी ऊपर उससे भी ऊपर अधि सब सुन के जैनियों ने कह रही इसका मतलब यहां से ब्रह्मलोक तब जो भी है सात लोक है न पूर्वस्व सात है ये वो सात लोग से ऊपर है ब्रह्म सात सात आसमान के ऊपर अर्थ कर दिया इसके दिया। ऐसे मंत्र को पकड़ कर यह अधिक मतलब उससे ऊपर शब्द होता है अधिकार सीधा करो तो ऊपर ही अर्थ हो जाएगा मैंने माया से भी ऊपर है माया से भी ऊपर खाली जगह होगी इसका मतलब जहां बैठा होगा ब्रह्म ऐसा तो नहीं हो सकता है ना सर्वव्यापक है तो सब माया से परे का मतलब है न वो माया स्वरूप है न माया का कार्यांतरगत है न मायात्मक है वो न माया का कार्य अर्थात तो अव्याकृत तो व्याकृत दोनों से भिन्न विलक्षण है ये, ये उपदेश भी और उलझा दिया शुरुत्र का शुरुत्र को प्रेरणा देने वाला वो चेतन के बारे में तो हम चिंतन कर सकते थे तो आपने व्याकरण और से भी लग्षान, भी लग्षान क्या सोचूं मैं, समझू न समझो सोचो न सोचो ऐसे में पूर्व आचार्यों के मुख से सुना है परंपरा से यह आगम सिद्धांत जो आचार्य लोग न अस्मागम प्रति उस भ्रम के बारे में व्यास शिक्षे विशेष रूप ने जब पूछा गया तब ऐसे कथन किया था जब सामान्य रूप ने पूछा तो वो जवाब थे विशेष पूछा तो कभी अन्य देव देवीता अधिक विशेष देव जवाब थी वहां पर अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्म करके नचिकेता भी कहेगा कठोर ये पारंपरिक ज्ञान है इसीलिए ये जो है अपने से पढ़ के बुद्धि से समझने वाला ज्ञान नहीं है यह जो है कोई विशिष्ट वस्तु है नहीं जिस पर आप अनुसंधान करेंगे लैबोरेटरी में ना, ब्रह्म को पकड़ो और लैबोरेटरी में डाल के टेस्ट करो तो होगा नहीं ये तो आपका जो है शरीर लैबोरेटरी है हाँ मन वगैरह इंस्ट्रूमेंट है आपके पास इस हृदय के ही आपका जो सबसे बड़ा ऑपरेशन टेबल है जिस पर आप इसकी पूरी बढ़िया ढंग से भ्रम का डायग्नोसिस करके ऑपरेशन किया जा सकता है और कोई रास्ता है नहीं आवृत चक्ष आवृत भी गुफा में जाना पड़ता है है है इसलिए कह इसको इसी केनो में कहेंगे? है वो दहर नूनम कही दहर में वापि नूनम पाठ आगे आएगा वो मंत्रोत्रोत्रादि त्तम ब्रह्म अतो न तत्र तस्वीन ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति यह जो ब्रह्म है वो कैसा है जिसलिए वह श्रोत्रादियों तो का भी श्रोत्रादि रूपा है श्रोत्र का भी अधिष्ठान होने से उसका भी आप्तरूप है तत्स्वरूप तो ही है हमेशा वस्तु जो जो जिसका स्वरूप है वो अपने स्वरूप में उसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती जैसे आग है आग आग को जलाएगा कागज को जलाएगा आग आग को ही चलाता है क्या कभी नहीं चला सकता आग अपने स्वरूप में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता है ऐसे स्रोत आदि उनका भी जो स्वरूप होता है चैतन्य जो है उस चैतन्य के प्रति स्रोत्र आदि प्रवृत्त नहीं हो सकते इसे कहते हैं दि का भी वो आत्त है भी का मतलब क्या स्वरूप मतलब कह दिया वास्तव में इसका स्वरूप मतलब जड़े में सोचो श्रोत्र का स्त्रोत्र जड़ है ऐसा अर्थ तो नहीं होगा स्रोत्र का स्वरूप का मतलब है श्रोत्र का जो श्रोत्र रूप जो आत्मा अर्थात चैतन्य अधिष्ठान उस विषय में अतो न तस्वीर ब्रह्मी चक्षुचती उस भ्रम के विषय में वह चक्षु प्रवृत्त नहीं हो सकता अतः दीपक जो है चारों तरफ को प्रकाशन डाल देता है इन अपनी जड़ में प्रकाश नहीं देता दीपक जा रखा है उस उस स्थल को उस अधिष्ठान को दीपक प्रकाशित नहीं देता जैसे दीप तले अंधेरा कहावत बन गया दीप का तल में दीप तल में में में अंधेरा अंधेरा। अंधेरा होता है, है, चारों तरफ प्रकाश हम लोग जो ब्रह्मज्ञानी हृदय ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञानी हो तो कहेगा ही नहीं ब्रह्म ज्ञानी हो तो बोलेगा नहीं मौन सदीर मुनिरुच्छ दूसरे श्लोक में लक्षण मुनि रुच दे मौनात मुनि हम वो भी अर्थ है वो भी अर्थ है मणनाथ मौनम भवती मनन करने के बाद मौन हो जाता है बोलता नहीं है वो भी नहीं करेगा वो भी नहीं करता तो प्राण होता है कर्तृत्व तो गया हो करता नहीं मत बोलो वचन करता है मैंने गया कर्तृत्व आ गया तो गया। ब्रह्म होता है कर्म है तो प्रवचन हो, प्रवचन में नहीं है तो नहीं होगा तो अपने आप में क्या है इसलिए वो मौन है न वास्तव अपने स्वरूप तक क्या है वो स्वरूप बोलता है क्या बोलता है। तो बोलता स्वरूप मौन हो गया स्थिति वह मणन मौनम भूतवा मुनिर्भव है में तो बोलता है नहीं। बोलता, नहीं, इसे इसका नाम आएगा गीता जी में। इसी प्रकार गमन असंभवा क्यों हेतु दे रहे देखो क्यों अपने स्वरूप में किसी चीज की साधन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती गमन मैंने साधनों की प्रवृत्ति असंभवाद अपने स्वरूप में कोई भी साधन साधन स्व से भी लेना साधन जो है स्व अपने स्वरूप में कभी गमन गमनमन प्रवृत्ति नहीं कर सकता प्रवृत्ति असंभव तथा न वाक ग इसी प्रकार से वह वा वाणी भी अपने स्वरूप में प्रवृत्त नहीं हो सकती क्योंकि वाचा ही शब्द उच्चार्य माड़ो अभिधेयम प्रकाशित क्योंकि वाणी के द्वारा उच्चार्य जो शब्द है वो क्या करता है अभिधेय वाक् वाक्स जो भिन्न साधन से भिन्न जो अभिधेय अभिधेयद वस्तु है अभिदायक जो वाणी से भिन्न जो अभिधेय अभिधेयुदा वस्तु है उसका अभिधान होता है कथन होता है यदा तदा अभिधेय प्रति वाक् जब ऐसे वाणी के दर होता हो तब कहा जाता है यह वाणी अभिधेवद दे घटपटादी के प्रति चली गई अर्थात वाणी अभिधेवध घटपटादियों दे का वर्णन करने लगी उनका नाम अगर उच्चारण करने लगी है ऐसे कहा जाता है शब्द से तवर्तकर्णस्य आत्मा ब्रह्म इन्हें ब्रह्म कैसा है वो शब्द का भी अधिष्ठान है शब्द वास्तविक स्वरूप क्या है ब्रह्म ही शब्द का भी स्वरूप ब्रह्म है तन निर्वर्तकर्ण से शब्द को चारण करने वाला उसे जो करण है ये वाणी का भी स्वरूप ब्रह्म ही अतो नवागत रवि कहा गया था अपने स्वरूप में कोई भी साधन प्रवृत्त नहीं होता इसीलिए शब्द का भी जो स्वरूप है और इंद्रिका का भी जो स्वरूप होता है वह ब्रह्म के प्रति वह शब्द को उच्चारण करने के लिए वह वा वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती अध्यस्त सी अधिष्ठान में व स्वरूपम ऐसे कैसे कह रहे हो शब्द का भी वो स्वरूप है शब्द का स्वरूप जड़ होना चाहिए ना तो कहते नहीं नहीं यहां तात्पर्य क्या है आनंद गिरी स्पष्ट करते देखिए अध्यस्तस्य अधिष्ठान में वह स्वरूप अध्यस्त वस्तु का जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठानी वह का स्वरूप कहा जाता है जैसे रज्जु का रज्जु क्या है सर्प का स्वरूप है सर्प का स्वरूप क्या है रज्जु है ऐसे वार हो गया गलत नहीं है क्यों रज्जु जो कल्पित हुई है वह कहा हुई है उसके कल्पना सर्व की कल्पना रज्जु में और इसे रज्जु की कल्पना ब्रह्म में है ना इस जिस प्रकार से सर्व की कल्पना का अधिष्ठान होता है रज्जु को सर्प का स्वरूप कहा जाता है इसी प्रकार रज्जु की भी कल्पना का अधिष्ठान कौन है ब्रह्म में इसे रज्जु का भी स्वरूप क्या कहा जाएगा ब्रह्म कहना चाहिए तदत सभी वस्तुओं में जो अध्यस्त वस्तु होता है उसका अधिष्ठान को ही क्या कहा जाता है अध्यस्त का स्वरूप ऐसे व्यवहार हो जाता अधिक घटपटादी सारा अध्यस्त वस्तु है इन सब का अधिष्ठान ब्रह्म को कहा जाएगा क्या इन घटपटादियों का वास्तविक स्वरूप है जिसको मृत्यु से कहा गया है में। तो इसलिए अध्यस्त अधिष्ठान स्वरूप आद्यंत मध्य तिचारा क्योंकि इस अध्यस्त का जो आदि में सृष्टिकाल में मध्यकाल में और अंत काल में सदा ही अव्यविचरित उससे कौन है अधिष्ठान अधिष्ठान अव्यविचरित होता है अध्यस्विचारी है है ना स्वर्ण तो अव्य विचारी अधिष्ठान उसमें जो है कर्ण कुंडला बनाते हो वो सब क्या है व्यविचारी उसके आदि मध्यंत वाले होने से वह सब हो जाता है और आदवं वर्तमान तो वर्तमान काल में व्यविचारी माना जाता है वर्तमान में भी अधिष्ठान कुछ भी नहीं है इसलिए अधिष्ठान को स्वरूप कह दिया गया जड़ों का भी और तार स्वरूप के प्रति स्वरूप को विषय नहीं कर सकती है इंद्रिया ऐसे कह दिया गया इसलिए न पदार्थ धर्म अतएव वह पदार्थ धर्म भी नहीं हो सकता न इसलिए अविचारा स्वर्पिश बन जाती है और वह किसी पदार्थ धर्म भी नहीं है यदि धर्म होता चलो पदार्थ ग्रहण न हो पदार्थ धर्म भी ग्रहण कर लेकिन किसी प्रकार का धर्म भी नहीं होता है प्रतिपक्ष का अनुमान निधि के दो नंबर टिप्पणी में दिया है पूर्व पक्ष क्या अनुमान करना चाह रहा था यहाँ पर ब्रह्म न श्रोत्राद विषय तत्स्वरूप तदिति भाव ये हमारे सिद्धांत अनुमान है इसके पूर्व में उसका अनुमान क्या था श्रोत्रादि विषयः, श्रोत्रादि विषय श्रोत्रादि अधिष्ठान ऐसे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं में कहेगा घटाधिष्ठान भूतल नहीं होता, का अनुमान करेगा वो आपने कहा श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है तो कोई बात नहीं दे ब्रह्म फिर तो चक्षरादि विषय भवती चक्ष का विषय हो जाएगा वो क्यों कटा अधिष्ठान द्वारिष्ठान भूतलगत तब तो उसके विपरीत अनुमान कर नहीं ब्रह्मा नोत्र आदि विषय क्यों तत्स्वरूप द्वारा आप अधिष्ठान पर जब कर रहे हैं हमारा अधिष्ठान का तात्पर्य भेदात्मक संयोग संबंध से विशिष्ट होकर के होने वाला घट घटभूतल जैसा अधिष्ठान नहीं है किंतु ये उसका स्वरूप ही है हमारे तो क्या हुआ स्वरूपत् है, है थी। पे पदार्थ भी, भी अपने स्वरूप लग जावे तो पदार्थ भंग हो जाएगा यह अनुकूल तर्क वाणी जो है उसकी प्रवृत्त नहीं हो सकती यथा दृष्टान समझा रहे भाषा अग्नि दाहक प्रकाशकश्चा सन नहीं आत्मान प्रकाश है जैसे अग्नि है वह दाहक भी है और प्रकाशक भी है लेकिन ऐसा होते हुए भी सन न ही आत्मानम वह अपने आप को प्रकाशित नहीं करता और अपने आप को वह जलाता भी नहीं न दहती छ यदि आप अपने को प्रकाशित करने लग जाए फिर अंधे को भी दिखाई देने लग जाएगा प्रकाश दे रहा है ना अपने को प्रकाशित कर रहा है सबको दिखाई देना चाहिए नहीं आप अपने चक्षु से प्रकाशित करते भले सूर्य ये सब क्या है प्रकाशवान पदार्थ हैं। इन प्रकाशवान पदार्थ होते हुए भी हमारे चक्षु के अधीन उनका प्रकाशन है वो हमें मदद कर रहे हैं किसको घटाली का प्रकाशन में हमारे लिए मदद करते हैं लेकिन उनको ही प्रकाशित करने में हमारा चक्ष अपने आप में सजर है, है। लेकिन प्रकाश रूप होने मात्र से ही वह अपने आप प्रकाशित कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता वह तो चक्षमान पुरुष ही देख सकता है उसको इसे कहते हैं वे प्रकाश का प्रकाशक होते हुए अपने आप को प्रकाशन नहीं कर पाते हैं वे घटपाट आदि का प्रकाशन करते रहते हैं अपने जलाता नहीं है बाहि वस्तुओं को वस्त्रादियों को जलाते रहता है उसी प्रकार के विषय में भी समझो वे भले ही बाह्य विषयों के बारे में कथन कर सकते हैं देख सकते हैं बोल सकते हैं सुन सकते हैं सब कुछ है लेकिन अपने बारे में उसके खुद के जो स्वरूप होता है चैतन्य है उसके बारे में वह कभी प्रवृत्त नहीं हो सकते नो मनो और नो मनो मन भी नहीं कर सकता नो कर यह अंग्रेजी लाते है, नो मनो एक अबे नो नो अबे नो का मतलब नहीं निषेध अंग्रेजी में भी नो का अर्थ निषेध होता है यहीं से लिए बहुत सारे शब्द वहाँ भी मिल जाते हैं ऐसी बात नहीं है अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से घटता है मिलता जुलता है अर्थ मिलते जुलते हैं भारतीय भाषा में तो पूछो ही संस्कृत अच्छा तो मनो है संकल्प अद्यवसायत्री च आत्मा न संकल्पये अद्यवस्य मन का स्वभाव क्या है वो बता रहे मन का स्वभाव यह है वह हमेशा स्व से भिन्न के बारे में संकल्प करने वाला होता है निश्चय करने वाला होता है मन से लेना बुद्धि भी पहले बोल चुके ना मन से बुद्धि बोले दोनों अंतकरण को ले लेना है प्रमुख दोनों को इसलिए अध्यवसाय त्रिवी कह दिया अध्यवसाय किसका कार्य है बुद्धि का संकल्प मन का इसलिए अन्य मन स्व से भिन्न मन अपने से भिन्न घटपटा मन बुद्धि भी मन और बुद्धि ये दोनों के दोनों का स्वभाव क्या है अपने स्वरूप का का के बारे में नहीं कर पाते अपने से भिन्न घटपटादी के बारे में संकल्प और निश्चय करते हैं ऐसा होता सब जगह कर रहे हैं ऐसे स्वभाव वाले होते हुए भी होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूसेंस संकल्पित्री च अन्यस्य सत ऐसा होते हुए आत्मानम किंतु क्या हो गया आत्मानम न संकल्पती वह अपने स्वरूप के बारे में संकल्प नहीं कर पाता है न अध्यवस्यती अपने स्वरूप के बारे में बुद्धि भी निश्चय नहीं कर पाती है इसलिए जब वह सारी वृत्तियां भ्रम्माकर हो जाती हैं निर्विषेणी होकर के बुद्धि का पूरी वृत्तियांत वृत्तियां ब्रह्म स्वरूप के साथ चैतन्यता का ही में हो जाते हैं जब तब तो क्या होता है आश्चर्य आश्चर्य तब सब कुछ हो जाता है तो इसलिए कहते कि देखो वो वास्तव में न संकल्प कर पाते है अपने स्वरूप के बारे में न अपने स्वरूप के बारे में निश्चित कर पाता है कस्या तो ब्रह्म आत्मा क्यों इसे हुआ? क्योंकि उस मन का भी और उस बुद्धि का भी आत्मा कौन है ब्रह्म इसीलिए उनका भी आत्मा है उनका भी स्वरूप है अधिष्ठान पर उनकी उनकी कल्पनाओं का उनके अध्यास का अधिष्ठान होने से इंद्रिय मनोभ्याम वस्तु विज्ञानम भवधे यहां थोड़ा लाइनों को टुकड़ा करने में समझना इसे मैं जानकारी से जा रहा हूं न संकल्पित शिक्षा यहाँ तक अलग कर दो तस्या तो भी ब्रह्म आत्मा इति यहाँ खत्म कर दो अलग करना पड़ेगा उसको जहाँ अलग छाप दिया तो ठीक है ये तो एक साथ छाते ना गोमूत्र से कई बार गड़बड़ हो जाता है पूरा लगता है एक पंक्ति है गोमूत्र तो जानते न हाँ। जब बैल होता है बैलगाड़ी का बैल वो गाय से लेना है यहाँ पर और तो जब लोग करते तो कैसा करती एक किलोमीटर तक यू नहीं होता लगातार चलते रहता कहीं ना नहीं है स्टॉप नहीं है कुछ भी एग्रीविएशन नहीं होता उसमें <laughs> ज्यादा होता है? ज़्यादा भी होता है उस तरह पानी पी रखे भंडारा खा रखे उसके ऊपर निर्भर है, पर है। <laughs> माल जितना छके उसके ऊपर निर्भर होता है ना कैसा माल छके उस पर भी नहीं होता है सुगंधा में क्या होता है बात। तो इसलिए उसी प्रकार आप कई बार प्रिंट कर देते हैं तो थोड़ा समझना पड़ता है खत्म करना इंद्रिय मनोभ्यम वस्तु विज्ञानम कौम होनी चाहिए तदा न तद इति नश्य खत्म सामान्य क्या है ही सामान्य रूप नियम देखने को मिल रहा है इंद्रिय और मन के द्वारा ही वस्तुओं का विज्ञानम क्रियापद कर विज्ञान भवतीज्ञान हुआ करता है लेकिन तद अगोचरत्व तद माने इंद्रिय मन अगोचरत्षयत्वाद इंद्रिय और मन का अविषय होने से इति इसलिए हम नहीं जान पा रहे हैं क्या नहीं जान पा रहे हैं वह ब्रह्म इस प्रकार है ऐसे हम नहीं जान पाते हैं अगर तुम्हें भी नहीं बता पा रहे शिष्य को वो इस प्रकार से है, या है ना उसको अनु कर रहे समझा रहे हैं क्या घोषणा नवि वह मन का विषय ना होने से हम उसको नहीं जानते हैं किसको नहीं जानते हो कभी उस भ्रम तो को, को इस प्रकार का है ऐसे हम नहीं जानते आ तो जब जानते नहीं है तो समझेंगे कहा से उसको न तो न भी जानी मोबाइल तो उसको समझते भी नहीं इस प्रकार है ऐसा उसे नहीं समझ पाते हैं जाना थी विजाना थी जाना थी मैंने जानना भी जाना थी मैंने समझना जानने के बाद खोपड़ी को लगाना पड़ता है थोड़ी देर उसके बारे में समझना पड़ता क्या कहा जा रहा है? हाँ जान ले जान आप क्या बोल समझ में आ गया ऐसे लोग कह देते कई बार ऐसा उल्टा उल्टा कर देते अरे क्या जाना क्या समझा तुमने तो पूरी ढंग से सुनो पूरा सुनने के बाद उसको जानोगे फिर थो थोड़ा अच्छे से समझो तब जवाब तो फोन में बात करते मैंने देखा कई बार अगला क्या बोल रहे पूरे सुनते भी ना अपनी बात बोलते रहे बार बार बार बार अरे भाई थोड़ा हमारा भी तो सुन तो अपनी बड़बड़ा रहा है एक ही बार को चार बार बोल देंगे अरे अगले का जवाब भी तो सुनो क्या बोलना चाह रहा है फिर अपना बात बोलो ऐसा नहीं करते कई लोग ऐसे गड़बड़ करते हमने ये सब देख के देखो छोड़ो फोन अटेंड ही नहीं करना अगले तो को अकाल ही नहीं सुनने का ना सुनाने का तो क्या हम सुनाएं? ना क्या हम सुने तीसरे कहते हैं उसको जानो और समझो दो लेकिन हम उस ब्रह्म को इस प्रकार का है ऐसे न जान पाते हैं न हम समझ पाते यथा प्रकारेण पातेष्या उपदिशे शिष्याय्राय जिस प्रकार से हम उस ब्रह्म के बारे में शिष्य को उपदेश दे हैं ये इसका विप्राय जिस चीज को हम जानते हैं और जिस चीज अच्छी तरह समझते हैं उस चीज को जिस प्रकार से हमने जाना है जिस प्रकार से हमने समझा है उसी के अनुरूप जो है हम उसको दूसरे शिष्य को उपदेश दे सकते हैं लेकिन हम इस तत्व को नहीं जान पाते हैं न समझ पाते शिष्य को हम उपदेश दे भी नहीं सकते हैं वो इस प्रकार है ऐसे विशेष रूप या सामान्य रूपे उसके स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता किंतु केवल लक्षित करते हैं लक्षित करने के लिए श्रोत होता है ये यद्य यदि गोचरम तद अन्यस्मा उपदेषुम सक्यम नियम क्या है जो इंद्रियों का विषय होता है मन का जो विषय होता है उसी को हम दूसरों के लिए उपदेश देने में समर्थ हो जाते हैं उपदेषुम अन्य स्मयी उपदेषुम सक्य अन्य स्मयी है वो ये आयादेश अन्यस्मा अन्य वो है ना परमें। इसे यकारो का यकार परकार हो गया अन्यस्मै को हम दूसरों के लिए उपदेश देने में समर्थ हो जाते हैं क्योंकि जो इंद्र विषय होता है उसको उपदेश समर्थ क्यों हो जाते हो क्योंकि जो इंद्र का विषय होता है कैसा होता है क्योंकि वह जाति गुण क्रिया विशेषण ही क्योंकि वो इंद्रिय का जो विषय होता है वह निश्चित रूपेण है ना जाति यद किंचित गुण यद किंचित क्रिया रूप विशेषणों से युक्त होगा तो हम उसको जान करके समझ करके उपदेश देने योग्य हो जाएंगे समर्थ हो जाएंगे भाई ये जो वस्तु तो हम तुमने पूछा वो वस्तु तो अमुक जाति वाला है इन, इन गुणों वाला है ये क्रियाओं से विशिष्ट है ऐसा हम उसको समझा पाएंगे नहीं ब्रह्म कैसा है न जाति है न गुण है न क्रिया है ना कुछ नहीं है अतव का विषय नहीं रहा तो हम इसे शिष्यों का उपदेश भी एक नहीं कर सकते हैं न जात्यदिशेषण ब्रह्म और जात्यादि विशेषणों वाला नहीं है तस्मा तो विषमम शिष्यान उपदेशे नत्यायी तुम इसलिए बहुत कठिन काम है ये विषमम मने अत्यधिक कठिनम भवती शिष्यान उपदेशे नुम शिष्यों को उपदेश के द्वारा बोध कराना बहुत कठिन काम है उपदेशे तदर्थ ग्रहण च यत्नातिशय कृतव्यता दर्शे कहने का मतलब क्या है इसमें उपदेश हो नहीं सकता है ऐसा भी नहीं तस्मात शिष्यान उपदेश प्रत्ययत्म न सक्यम ऐसा नहीं बोला विषमम कहा कठिन है इसका मतलब गुरु चेला दोनों को श्रुति सतर कर दे रहा है बोलते वक्त एक एक शब्द ध्यान रखकर बोलना पड़ता है पढ़ाने वाले को गड़बड़ बोल दिया तो सारा वेदांत गड़बड़ा जाएगा और शिशि को भी सुनना है बिल्कुल संभल के सुनना पड़ता है अत्य परंपरा से हट करके एक शब्द भी इधर उधर बोलना नहीं है शास्त्र का अर्थ के बारे में उन्नीस बीस नहीं कर सकते हाँ कहा कहानी को आप उल्टा पुलटा कर लो मॉडर्न स्टोरीज जोड़ लो समझाने के लिए जो कहानियां देते हो वो तो वर्तमान कालीन दृष्टान को आप जोड़ सकते हैं लेकिन श्रुति का जो शब्दार्थ है जो परंपरा से श्रुत है उससे हटकर आप कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अपनी कल्पना नहीं करनी चाहिए जहां परंपरा से जिन शब्दों का कथन नहीं हुआ है वहां भी प्रकरण अनुसार संभावित की कल्पना करके आपको कहना चाहिए कल्पना हो लेकिन वह प्रकरण विरुद्ध ना हो यह महत्व है जैसे हम लोग कहते हैं अब गिद्दाजी में संबोधन आ गए हैं संबोधनों के बारे में कहीं कुछ व्याख्या किसी ने किया ही नहीं कभी कभी कोई कोई टीकाकार लोग थोड़ा बहुत बोले थे भाष्यकार भी संकेत करते छोड़ दिया हर एक संबोधन को माना नहीं ना अब हम लोग को सोचना पड़ता है भाई संबोधन जो दिया गया है शब्द क्यों रखा प्रकरणानुसार है ना उस सम्बोधन की जो जो संभावित सब को संग्रह करके घटाना तो पड़ता है इतने स्वतंत्रता है इस विषय में भी परंपरा से प्राप्त जितनी हो जाए काम है परंपरा से प्राप्त नहीं हो पाता है आपकी बुद्धि में विद्यमान स्फूर्ति मेधा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए कोष वगैरह दुनिया उपलब्ध है ग्रंथ उपलब्ध है उनको खालिए देखिए कहा क्या क्या उत्पत्ति किया है इन शब्दों का और से धातु आया क्या प्रत्यय हुआ कितने इसमें संभावना है किन किन अर्थों में उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और उन अर्थों में से वर्तमान प्रकरण से कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए ये निश्चय करने में आप स्वतंत्र हैं अन्यथा जो अर्थ कर दिया गया जिन शब्दों का भाषाकर आदि के द्वारा उसमें आप थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं ये जो है तद अर्थ ग्रहण इच्छा दोनों बात उपदेश देने में गुरु को तदर्थ ग्रहण करने में चेले को दोनों को तो विशेष यत्न करना चाहिए इस बात को दिखा रही है अनुशिष्या इस वाक्य के द्वारा गुरु और शिष्य दोनों को यत्न अधिक की अपेक्षा का दर्शन कराती बोध करा रही है मैंने दोनों को सावधानी के साथ जैसे याद जीवन किया जब अपने पत्नी को बेहतर दे रहा है तो क्या कहता है निध्यासस्व मैं अब तेरे को जवाब दे रहा हूं जो तुमने पूछा है बिल्कुल ध्यान से सुनना थोड़ी सी भी अब चंचलता नहीं चलेगी बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनो निध्यासव ऐसा कहता है फिर शुरू करता है माय पथिप्रियोध का अनुशिष्यादी हो गया गुरु और शिष्य के लिए और इसका अभिनय संवाद में दृष्टान बन गया और कहता है साफ बिल्कुल ध्यान से सुनना यही विशेषता है अतिशय कर्तव्यतिशय कर्तव्यता अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्या प्राप्त तदपवादी कह सकता है कोई इसका कद बिल्कुल इसको उपदेश हो ही नहीं सकता ऐसे तत्वों का जो जाति गुण क्रिया विशिष्ट नहीं है ऐसे तत्वों का उपदेश तो कोई कर ही नहीं सकता अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्या खंडन कर देने पर कहे इसका उपदेश का कोई प्रकार हो ही नहीं सकता ऐसे आत्यंत निषेध कर देने पर निषेध की प्राप्ति होने पर उस उसद उसके अपवाद रूप में अगला मंत्र कहता है सत्यम एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणे न पर प्रत्याय शु शक्य प्रत्यायित ठीक है यह बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा शिष्य को इस ब्रह्म तत्व का बोध कोई नहीं करा सकता प्रत्यक्ष के द्वारा अर्थात अर्थापतिपलब्धि किसी भी प्रमाण के द्वारा आप उस ब्रम का बोध करा नहीं सकते शब्द से हो सकता है शब्द में भी आगम रूपा शब्द से हो सकता है इसे कहते आगमिन तू किंतु ये जो आगम प्रमाण है ये जो परिषद प्रमाण है इसी के द्वारा गुरु जो है शिष्य को बोध करा सकता है अन्य कोई रास्ता नहीं आगमम् इसलिए एकदार्श उपदेश करने के लिए ही उस तदम ब्रह्म का उपदेश करने के लिए शिष्य को अब आगम प्रमाण को इस्तेमाल करता हुआ गुरु कह देता है अन्य देव तद 阿陀阿毘薩提提